अबेदों अब में चलो उत्क्रांति माने ऊपर जाना शरीरा सहाई बाई सामती कौशिक की उपनिषद तीसरे अध्याय का तीसरा मंत्र जब जीव शरीर छोड़ता है यानी कोई मरता है तो इंद्रिय मन बुद्धि उसके साथ जाते हैं सूक्ष्म ये आंख कान तो स्थूल है इनका सूक्ष्म रूप भी होता है इस कान में एक कान होता है ये कान बहुत बढ़िया है लेकिन वो कान खराब हो जाए ये आंख बहुत बड़ी बड़ी है लेकिन वो अंदर वाली आंख खराब हो जाए तो ये बेकार है। तो सूक्ष्म इंद्रिया सूक्ष्म मन सूक्ष्म बुद्धि ये सब आत्मा के साथ ऊपर जाते हैं और ये नहीं ते सर्वे चंद्रमा समय गच्छी कौशिक की उपनिषद पहले अध्याय का दूसरा मंत्र कह रहा है कि सब चंद्र लोग को जाते हैं जो भी मरते हैं उसके बाद फिर नरक जाए स्वर्ग जाए बैकुंठ जाए कहीं भी जाए तो देखो उत्क्रांति और गति और आगति गति तस्मान लोका पुनरे तस्मय लोकाय कर्मण बृहदारण्य को उपनिषद चौथे अध्याय के चौथे ब्राह्मण का छठा मंत्र तो उत्क्रांति गति आगति है जब तो वो विभू कैसे होगा विभू माने व्याप जैसे कोई चीज एक वहीं पर समाप्त हो जाए मिल जाए सब ऐसा नहीं जीव पृथक है भगवत प्राप्ति के बाद भी पृथक रहेगा वो भू नहीं है व्यापक नहीं है जैसे दूध में घी व्याप्त होता है उसको व्यापक कहते हैं जैसे तिल में तेल व्याप्त रहता है ऐसा नहीं है जीव पर्सनैलिटी अलग है और सब अलग अलग है अपरमिता ध्रुवास्तु यदि सर्वग्रता तन ही न शास्त्रो ध्रुव कह रहा दसवा स्कंद के सत्ताईसवी अध्याय का तीसवा श्लोक अगर कोई कहे कि जीव सर्व व्यापक है तो क्यों जी जितने जीव हैं ये सब सर्वव्यापक हो गए तो सब भगवान हो गए ऐसा कैसे होगा फिर इनका शासन कौन करता है जीव प्रथक है अणु है तो भगवान शासन करता है तो समस्त जीव अणु हैं सूक्ष्मता पराकाष्ठा प्राप्तो जीवा भगवान का अंश है वेदांत भी कहता है अंशो नाना व्यपदेशात जीव भगवान का अंश है दूसरे अध्याय के तीसरे पाद का तैतालीसवां सूत्र नंबर दो जीव करता है कर्ता बिलंत कहता है कर्ता शास्त्रार्थ भत्ता दूसरे अध्याय के तीसरे पार्व का तैतीसवा सूत्र प्रत्येक जीव करता है कर्म करने का अधिकार है उसको असदम जिघ्राएस आत्मा उपनिषद। आठवें प्रपाठक का बारहवें खंड का चौथा मंत्र ऐसा आत्मा स्प्रष्टता श्रोता ग्राता मंता बोधा कर्ता विज्ञानात्मा पुरुषा सब अरे अक्षर आत्म संप्रतिष्ठा थे चौथे प्रश्न का नौवा मंत्र जीव कर्ता है उसको कर्म करने का अधिकार है और जीव ज्ञाता है ज्ञोता एव ब्रह्म सूत्र कह रहा है दूसरे अध्याय के तीसरे पाद का अठारहवा सूत्र वो ज्ञाता है ज्ञान स्वरूप है ऐसा कहते हैं अद्वैती लोग ऐसा नहीं वो ज्ञाता है ठीक तो इस प्रकार जीव की संक्षिप्त परिभाषा मैंने आपको बताई तो ब्रह्म और जीव और तीसरी है माया ये माया जीव पर हावी है एक दिन हावी हुई ना ना अनादिकाल से मैंने सदा से जीव नाम की पर्सनैलिटी की परिभाषा जो भगवान का अंश हो प्लस माया के अंडर में हो सदा से ऐसा कभी न सोचना कभी तो माया लगी होगी नो नो अगर माया से छुटकारा पा जाए कोई तो फिर माया नहीं लग सकती अन्यथा कोई भगवत प्राप्ति क्यों करेगा क्यूँकी पहले माया नहीं लगी थी हम लोगों को हाँ एक दिन लगी हाँ तो अगर आज हम भगवत प्राप्ति कर लेंगे और माया चली जाएगी हाँ तो फिर आ जाएगी ऐसा नहीं है प्रकाश के ऊपर अंधकार का अधिकार कभी नहीं हो सकता ऐसे ही भगवान के ऊपर माया का अधिकार कभी नहीं हो सकता इसी प्रकार जब जीव में भगवान आ जाते हैं यानी माया चली गई और भगवान की प्राप्ति किया जीव ने तो फिर कभी माया नहीं आ सकती सदा पश्यंत सूरज तद विष्णु परमम पदम साक्ष उपनिषद चौथा मंत्र सदा के लिए वो में हो गया अब फिर माया नहीं आ सकती तो सदा से माया का अधिकार जीव पर है लेकिन सदा रहेगा एक कंपल्सरी नहीं अगर साधना कर ले हम सही सही तो माया सदा को चली जाएगी माया शक्ति रहेगी हमसे चली जाएगी औरों पर रहेगी अन्यथा तो कोई भगवान का अवतार या कोई महात्मा माया को मार देता साथ को छुट्टी मिल जाती जैसे कोई डाकू है वो तो तमाम लोगों को तंग करता है किसी पुलिस वाले ने उसको गोली मार के मार दिया साथ को आराम हो गया छुट्टी सब खुशी मना रहे ऐसा नहीं है माया शक्ति है वो तो मैंने बताया अभी ना आजा सदा से है सदा रहेगी हमारे ऊपर जो माया का अधिकार है इससे हमको छुट्टी मिल सकती है बस जैसे बेड़ी होती है जेल में तो बेड़ी एक को लगाई गई आज उसका समय पूरा हो गया दो साल अब जाओ तुम्हारी छुट्टी उसकी बेड़ी खोल दी अब दूसरे को लगा दी वही बेड़ी तो माया को तो समाप्त नहीं कर सकता कोई ये ब्रह्म जीव माया तीन में कोई किसी को समाप्त नहीं कर सकता छुटकारा दिला देते हैं भगवान बस इतना करते हैं तो जीव माया ये दोनों भगवान की शक्ति है जीव अणु है और जीव ज्ञाता है और जीव नित्य है और जीव कर्ता है इतनी छोटी छोटी परिभाषा संक्षेप में समझ लीजिए हम लोग क्या है ये आप ब्रह्म को समझना चाहिए कि वो आनंद ब्रह्म जो है उसको जानना है हा मेन काम ये है उसको जाना जाए क्यों जाना जाए इसलिए जाना जाए कि हमारी दुख निवृत्ति हो आनंद प्राप्ति हो आनंद को पाने के लिए उसका जानना कंपल्सरी है नान्य पंथा विद्य तेज बिद और कोई मार्ग है ही नहीं हम भगवान के शरण में नहीं जाते जी, और कोई रास्ता होगा जैसे यहां से कलकत्ता जाने के तमाम रास्ते हैं घूम के जाओ और घूम के जाओ आज हम आ रहे थे अभी तो हमने कहा बड़ी दूर है जी फूल बाग कहा से जा रहे हैं हम लोग तो ड्राइवर ने कहा कि वो पुलिस वाले ऐसे रास्ते से ले जा रहे हैं कि भीड़ न मिले बहुत तो रास्ते बहुत सारे होते हैं ना भगवान के सिवा और कोई मार्ग नहीं है जो दुख से छुटकारा दिला दे या माया से छुटकारा दिला दे या आनंद प्राप्ति करा दे देखिए एक सिद्धांत नोट कर लीजिए स्वर्ण अक्षरों में दैवी हे शा गुणमयी मम माया दुर्त्यया महामे वे प्रपद्यंते माया मेता से गीता सातवें अध्याय का चौदाहवां श्लोक मेरी माया है पावर है मेरी शक्ति है जब मेरी शक्ति है तो फिर कोई भी नहीं जीत सकता कोई भी नहीं जीत सकता मेरे बराबर किसी की शक्ति हो वो जीत सकता है न तत् समाभ्यधिक अष्ट दृश्यते वेद कहता है श्वेता श्रोत रूप छठवें अध्याय का आठवां मंत्र न भगवान के बराबर कोई है न भगवान से बड़ा कोई है कु ग्यारहवे अध्याय का तैतालीसवा श्लोक न श्री कृष्ण तुम्हारी बराबर कोई है न तो तुमसे बड़ा कोई है स्वयं तो साम्यतिश्रधीशा तीसरे स्कंध के दूसरे अध्याय का इक्कीसवां श्लोक भागवत निरस्त साम्यतिश नाधसा भागवत दूसरे स्कंद के चौथे अध्याय का चौदहवा श्लोक अर्थात भगवान के बराबर ही कोई न था न है न होगा और भगवान से बड़ा होने का तो प्रश्न ही नहीं इसलिए माया को कोई नहीं जीव सकता ऋषि मुनि योगी तपस्वी करोड़ों कल्प खाप खाप के मर जाए जो भगवान की शरण में जाएगा तो भगवान यो दृष्टि से देखते हैं माया क्यों की ओर भक्त भर गई इमीडिएटली सो भगवान दया धनता सर्वात्म श्रित पदों यदि निर्भयी कम थे दुष्तरा मरती चेव माया भागवत दूसरे स्कंध के सातवें अध्याय का बयालीसवा श्लोक जो भगवान की शरण में जाएगा बस उसी की माया जा सकती है और किसी की जा ही नहीं सकती इसलिए नान्य पंथा विद्य के जरा वेद कहता है और कोई मार्ग नहीं है भगवान को जानना ही एकमात्र मार्ग है क्यों जाने से क्या होगा अरे सोचो जाने बिनु न हो ये बिनु बिनू न हो प्रीति प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई जानना नंबर एक फिर मानना जब जानेगा नहीं तो मानेगा कैसे अब देखो यही तो हमारी मिस्टेक है ना हमने अपने आप को मनुष्य जाना तो मनुष्य माना तो हमारा प्रेम संसार में हो गया अगर हम अपने को मनुष्य न जानते आत्मा जानते भगवान की शक्ति जानते भगवान का अंश जानते भगवान का दास जानते तो संसार से प्यार क्यों करते फिर तो भगवान से प्यार करते अंश अंशी से प्यार करता तो जानना आवश्यक है जानने के बाद तो मानना हो ही जाएगा नहीं हुआ तो नहीं जाना देखो एक आदमी को सात तक भूखे रखो खाना मत दो कितना व्याकुल होगा और सातवें दिन और छप्पन प्रकार का व्यंजन साफ खीर पूरी वगैरह रख दो हाँ कितने खुशी होगी आप लोगों सात दिन तो कभी भूखे रहे नहीं कैसे समझेंगे एक बार सात दिन भूखे रह के देखिएगा तो कितनी खुशी होती है आप जैसे ही खाने चला उसकी बीवी आई कान में कहती है इसमें धहन मिला है मत खाना और खाली फेंक देता है अरे क्या कर रहे हैं आप खाइए ना अरे इसमें धहन मिला है आपने मिलाते कुछ देखा है क्या देखा नहीं बीबी कह रही थी कुछ मिलाते भी नहीं देखा और इसको खा के कोई कुत्ता बिल्ली मरा है ये भी नहीं देखा केवल बीबी ने कहा बस जाना माना बै जागे फेंक दिया इस बीबी फिर आई उसने कहा है, खाओ खाओ आज पहली अप्रैल है तो बेवकूफ बनाया है हाँ फिर खाने लगा बस जाना माना प्यार एक साहब के पास एक चपरासी उसका एक पत्थर ले गया उसने कहा साहब एक भिखाई आया था उसने कहा हमें खाना खिला दो तो तुमको पारस देंगे आहे? पारस हाँ लाय पारसू जो भीख मार आए खाने के लिए वो पारस देगा तो उसने एक गुस्से में पारस को साहब में फेंक दिया दियाटकिन तो में लगी उसी छोटा सा टुकड़ा पत्थर का वो सोने का हो गया उसने ऐसे देखा धीरे तो धीरे वहां गया फिर दूसरी सिटकिली में लगाया उधर भी लोहे में लगाया सब सोना बनता जा रहा हम लोग पागल हो गए अब कौन नौकरी करे अब तो हम बिलाई प्लांट तार लगा देंगे उसी में साफ सोना सोना हो जाएगा तो जैसे हम जान लेते हैं वैसे ही मान लेते हैं और वैसे उसमें प्यार हो जाता है अगर हम भगवान को जान लें, वही हमारा है वही अभी तो हम जानते हैं वो भी मेरे आप लोग बैठे हैं, जिसने भगवत प्राप्ति नहीं की वो कहा है भगवान भी हमारा है भगवान से भी प्यार है और माँ बाप बेटा स्त्री पति रसगुल्ला इससे भी प्यार है दोनों साइड में है, अब कोई 50 परसेंट कोई सिक्सटी परसेंट कोई 90 परसेंट ये अंतर है जब 100 परसेंट ये हमारी बुद्धि में भर जाएगा भगवान ही हमारा है तो मे वो सर्वम मम देव देवो तू ही मेरा सब कुछ है बस भगवत प्राप्ति होगी कुछ करना धरना नहीं है भगवत प्राप्ति किस कैसे होती है अगर कोई पूछे तो कह देना कुछ ना करने से कुछ ना करने से हाँ मतलब सरेंडर करने से शरणागत होने से अरे कुछ तो करना होगा ना? हमको जो करने की बीमारी है इस करने की बीमारी को मिटाने के लिए करना है करना बंद हो जाए हमारा मैं करता हूं ये जो फीलिंग है हमको ये बंद हो जाओ कुछ उठ के भगवान को हम पाले क्या करेंगे आप आप क्या करेंगे किससे करेंगे ध्यान दो शरीर इंद्रिया मन बुद्धि यही तो है आपके पास हाँ सब मेटीरियल है माइक है माइक हाँ तो इससे जो कुछ मिलेगा वो माइक भगवान भगवान नहीं मिल सकता इससे गो गोचर जहां लगी मन जाई सो सब माया जान भाई ये तो बाचो निवर्तन थे अप्राप्त मनसा साह तैत ते प्रतिशत दूसरे बल्ली का चौथा अनुभाग इंद्रियम बुद्धि से परे है भगवान ये पॉइंट याद कर लो भगवान को क्यों नहीं जानते इंद्रिय मन बुद्धि से परे है क्यों इंद्रिय मन बुद्धि माइक है भगवान दिव्य है ए रीजन इंद्रिय परम मना मन शत्रु पर बुद्धि बुद्धि आत्मा मान पर महात्मा परम अव्यक्तो व्यक्ता पुरुषा पर पुरुषा परम चिंतित साका कठोपनिषद पहले अध्याय के तीसरी बल्ली का दसवां ग्यारवा मंत्र क्या मतलब इंद्रियों से परे उनका विषय उससे परे मन उससे परे बुद्धि उससे परे आत्मा उससे परे माया उससे परे भगवान तो बुद्धि की गति नहीं तो इंद्रिया गति कहां से होगी इसीलिए तो कहा राम स्वरूप तुम्हार बचन अगोचर बुद्धि पर अभिगत अकथ अपार नेति नेति नित निगम बद कोई नहीं जान सकता जग पेखन सब देखन हारे विधि हरि शंभु न हारे अरे ब्रह्मादिक भी नहीं जान सकते ना ना ते न जाना ही मार तुम्हारा और तुम्हें को जान हारा कोई नहीं जान सकता जिस ब्रह्मा ने नथिन से संसार बना दिया आज हम लोग बड़े बड़े वैज्ञानिक नोबेल पुरस्कार जीतने वाले क्या करते हैं? भगवान के संसार से सामान लिया प्लस माइनस दिया ए बन गया मैंने बना दिया अरे वो सामान तो पहले से था तुमने रिसर्च रिसर्च मैं खोज तुमने बनाया नहीं कुछ खोजा है लेकिन ब्रह्मा ने तो बनाया है इतना बड़ा बुद्धिमान लेकिन वो कह रहा है संबत् सहस्रांत विपक्वया अलौकिक योग शक्ति से देवताओं के हजार वर्ष हमने भगवान को जानने की चेष्टा की भागवत तीसरे अध्याय के तीसरे स्कंद के छठवें अध्याय का अर्थ स्वास लोग और नहीं जान सका आस्था योगम निपुणम समात स्तंभाध्य गत्म संभव जब ब्रह्मा प्रकट हुआ भगवान की नाभी से तो उसने कहा मैं कहा से आया मैं कहा से आया ये ना, नाल जो है कमल की ये कहा से आई है तो वो समाधि में योग से उस नाल में घुस गया ब्रह्मा और चला गया घुसते हुए और कहीं अंत न ना पाया नाल का ये कहा से निकला है नाल जहां से मैं आया हूं दूसरे अस्कंद के छठ में अध्याय का चौतिष्वा श्लोक वही ब्रह्मा कह रहा है नाहंगयू यदिदा गतिदुर् न भाम देव कि मुता परेसुरा हनुमा मोहित बुद्धयाद विर्मित चात्म सम प्रचक्ष दूसरे स्कंद के छठवें अध्याय का छत्तीसवास लोग ब्रह्मा कहता है मैं भी नहीं जानता भगवान को शंकर जी भी नहीं जानते और सरकारी परमहंस भी नहीं जानते और कौन जाने ये पोथी पत्रा पढ़ने वाले ये दो कौड़ी के पंडित लोग क्या जानेंगे ब्रह्म क्या होता ब्रह्मा कह रहा हम भींचो अब भगवान शंकर कह रहे हैं नाहम भी रिंचो न ना कुमार नारद न ना ब्रह्म मुनया सुरेशा अरे मैं भी नहीं जानता ब्रह्मा भी नहीं जानता भी नहीं जानते बड़े बड़े नारनादिक भी नहीं जानते कोई नहीं जानता इसीलिए वेद कहता है अशिष्ट मध्य म ग्राह्य मक्षण मचिंत मध्य प्रदेश में एकात्म प्रत्यय सारम प्रपंचो प्रसम उसको कोई न देख सकता है न जान सकता है न सुन सकता है न सुख सकता है न रस ले सकता है न स्पर्श कर सकता है वो इंद्रिय मन बुद्धि गम्य है ही नहीं ऐसा है भगवान लेकिन वेदा में तम महान तो मादित्य वर्णम तमस परस्ताद वेद कहता है नहीं नहीं जाना है लोगों ने जी अनंत जीवों ने जाना है कैसे जाना है तप प्रभावादेव प्रसादाच कह रहा है चाश्वेदा शुक्रोपनिषद छठवें अध्याय का इक्कीसवां मंत्र साधना प्लस कृपा ध्यान दो भगवान को कैसे जानोगे कैसे पाओगे दो रीजन तपा प्रभावा देव प्रसादाच्य यानी साधना करो शरणागतो हो ये तुम्हारा काम और फिर वो कृपा करेंगे ये उनका काम केवल साधना से नहीं मिलेगा अब केवल कृपा होगी नहीं पहले शरणागत हो तब कृपा होगी हमारी और भगवान की लड़ाई अनाधिकार से यही चल रही है वो कहते हैं शरणागत हो मैं कृपा के लिए तैयार मैं कहता हूं कृपा कर दो फिर देखो मैं कैसे शरण में जाता हूं ना भगवान झुकने को तैयार है ना हम झुकने को तैयार है चौरासी लाख में हम घूम रहे हैं भगवान कहते हैं क्या हाल है चौरासी लाख में घूम रहे हो तो कहता है तुम भी तो साथ घूम रहे हो भगवान प्रत्येक जीव के साथ प्रत्येक क्षण प्रत्येक योनि में रहते हैं हम कुत्ते बने लेकिन भगवान हमारे अंदर हैं बैठना पड़ेगा हम जहां भी जाएंगे एक सेकंड को भगवान हमसे पृथक नहीं हो सकते एक सेकेंड को क्योंकि उनका कानून है मामेव जय प्रंते जैसे जीव सरल में आया वैसे मैंने कृपा की तो अगर हर समय वो देखते ना रहे आप शरण में आया अब आया नहीं आया नहीं आया आया कृपा करो एक सेकंड की रेड कर दिया तो थोड़कों तो कानून से वंचित हो जाएंगे भगवान कौन मानेगा उनको